मच्छवा और उसकी बीबी एक मच्छवा और उसकी बीबी एक पहाड़ी पर रहते थे, एक बड़े समुद्र के नजदीक। रोजाना मच्छवा पहाड़ पर जाता और रोजी रोटी के लिए मछली पकड़ता। वह सहलीम जिंदगी से बहुत मुतमाइन था।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 कुछ घंटे गुसर गए और वो थक गया। हम्म, मेरे ख्याल से आज हमें फल खाकर गुजारा करना होगा। ओ रुको, मुझे कुछ महसूस हो रहा है। शाहरुख़ ने अपनी मछली पकड़ने की छड़ी को कस कर पकड़ लिया और उसे खींचने लगा। ओ ये तो बहुत वज़नी है, यकीनन एक बड़ी मछली होगी। जब वो कांटा ऊपर आया, तो वो ह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 तलिस्मी मचली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो। मेरी बीवी नाखुश है। उसकी क्या ख्वाहिश है। वो एक महल की मुन्तजिर है। और वो एक बेगम बनना चाहती है। वापस जाओ, उसे वो मिल चुका है।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 नहीं बेगम बनना काफी नहीं है मैं मल्लिकाए आलिया बनना चाहती हूं ओ, क्या मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो चमकीली मछली तुम्हें मलिका नहीं बना सकती यह नामुमकिन है तुम इससे वाकिफ नहीं उस मछली के पास जाओ और मुझे मल्लिकाए आलिया बनाओ मछुआहिज की जाते हुए समुद्र की तरफ गया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 मछवा अपनी बीबी को खुश देखना चाहता था, पर उसे मालूम था कि ये गलत है। बाहर समुद्र पर बादलों ने खीरा डाल दिया था और हवाएं दहाड़ रही थी. ओह ये कब खत्म होगा? ये बहुत गलत है। पानी आज इतना काला क्या है? मैं सचमुच बहुत ज़्यादा हूँ। तलस में मछली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 तलस्मी मछली ए तलस्मी मछली क्या तू मुझे सुन सकती हो मेहरबानी करके वापस आओ तुमने मेरी बीवी के साथ क्या किया मैंने उसकी मुराद पूरी की वो कादर ए और अनजान बनना चाहती थी और वही है वो किसी ने कादर ए को नहीं देखा अब वो मखफी है हर के लिए नहीं